यत्र यत्र तत्र तत्र त्र त्रतमस्तकांजलि बाष्परिपरिपूर्णलोचन मरुतिमत राक्षक नमा पिते च मधुर मधुर स्व कर्मा च मधुर मधुरा स्मृति बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति प्रयच परम पिभायामी कोमल कूजयन वेणु श्याम कुमक वेद वेद ब्रह्म भासता हृदय मम ज राम रामे मधुरम मधुराक्षर आरोह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि फल शुक मुखादमृत संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुर हो रिका भु वि भावुका तृणादि सुनीचेन तरिष्णुना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिश्रीराम जय राम जय जय राम धर्म रा, की अधर्मक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 जेनाथ नारायण वास्ुद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्रीवृंदवन विहारी ला की जय नमो महादव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव म पुषौ लोके क्षरस्र एवं क्षर सर्वाणी भूतास्थोंक्षर उच्य से उत्तुषस्व परुदारित लोक विवर्त व्यय ईश्वर यस्क्षरमती तोहम्क्षरादिचोत्तम अथस्म लोके वेदे चथित पुरुषोत्तम नारायण पुरुषोत्तम शब्द सापेक्ष उसके अर्थ को समझने के लिए पुरुष का विज्ञान अपेक्षित है भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने क्षर और अक्षर वेद से पुरुष को ख्यापित किया है क्षरा सर्वाणी भूतानी कहकर उन्होंने जो कुछ कार्य प्रपंच है उसका नाम क्षर है ऐसा बताया पुरुष तो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 इसलिए भगवत पद शंकराचार्य महाभाग ऐसे स्थलों में संज्ञा शब्द का प्रयोग करते है घटाकाश नष्ट हो गया इसका अर्थ है घटाकाश संज्ञा नष्ट हो गई शंकराचार्य जी संज्ञा शब्द का प्रयोग ऐसे स्थलों पर करते हैं इसलिए भाष्यकार भगवान जैसे जो मनीषी हैं उनके एक एक शब्द पर ध्यान देना चाहिए किसी शब्द पर ध्यान नहीं गया तो तात्पर्य से विमुक्ता आ जाती जैसे कि आजकल के जो वेदांति हैं प्रायः उपासना को संवादी ब्रह्म मानते हैं बहुत बड़ा है पंचदशी कार्य का संवादी ब्रह्म वत वत को कुछ लोग गिना ही नहीं अनर्थ हो गया यानी इसलिए आजकल के वेदांती पतित हो जाते हैं क्योंकि उपासना को ब्रह्म मान लिया तो उपासना में प्रवृत्ति नहीं होगी पंचदशी कार ने लिखा संवादी ब्रह्मवत तो व्रत अब व्रत को अब छोड़ दिया हटा दिया तो वेदांती मानने लगे उपासना संवादी ब्रह्म है एक शब्द को हटा देने पर उसके तात्पर्य को न समझने के कारण अनर्थ हो गया और वो व्यक्तियों के अनर्थ का मार्ग प्रशस्त हो गया क्योंकि जो, जो गुरु उपासना को ब्रह्म मानते हैं वो तो अपने शिष्यों को भी उपासना में कैसे प्रवृत्ति कर सकते हैं इसीलिए भगवत पार शंकराचार्य महाभाग भाष्यो में लिखते हैं संज्ञा मिथ्या एक है रामदेवानंद जी दंडी स्वामी जब वो शास्त्री में पढ़ रहे थे तो भावती मुझसे पढ़ने आए श्री राजा राम जी ही उनके अध्यापक थे दर्शन विभाग के वो उन दिनों ये ब्रह्मचारी थे रामदेवानंद जी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 उसको भी कह दिया गया परसों हमने निवेदन किया था यदिन्न चैतन्य होता है तन होता है मनसो मन प्राणस्य प्राण केनो प्रतिशत की शैली में यहाँ तिहत्तर में सन तिहत्तर में यहाँ तक तो मुझे ध्यान है यह वाक्य हमने बनाया था गुरुओं की कृपा से यदवच्छिन्न चैतन्य होता है तन होता है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 महाराज ने उनका नाम रखा था शंकानंद तो पूज्य गुरुदेव के पास हो शंका भेजा करते थे पूज्य गुरुदेव हमसे कहते थे से उत्तर लिख के भेज दो हम भेजते थे उसके बाद हमने अपनी ओर से उनको पत्र लिखा काशी से आप जो शंकराचार्य के बासियों पर आक्षेप करते हैं उन आक्षेपों को पढ़कर मुझे लगा छग्म रूप से आप आक्षेप कर रहे हैं आपका आक्षेप आप भाष्य पर नहीं है मूल पर है क्योंकि तो मूल का अर्थ दूसरे ढंग से हो नहीं सकता तो उन्होंने लिखित स्वीकार किया तो मैं तो कोई केस लड़ने वाला नहीं हूं कोई पत्र सुरक्षित रखूं उन्होंने लिखित स्वीकार किया असली बात यही है कि मूल पर ही आक्षेप है मेरा लेकिन लोग मुझे नास्तिक न करें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 इसलिए हमने कहा कि क्षर की उपाधि वाला जो जीव है उसको भी क्षर कह दिया गया क्योंकि यादव अच्छि चैतन्य होता है कन नामक होता है दूसरी ओर से कल आनंद टीका के अनुसार हमने बताया आनंद गिरी जी ने प्रश्न उठाया है भगवान से कृष्णचंद्र चंद्र ने क्षर अक्षर को पुरुष क्यों का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 और द्वारावती द्वारका ये सात पुरिया है श्री पुरी सातवी में, में नहीं है आठवें में, में। सात पुरियों में श्री पुरी का नाम नहीं है वो आठवीं पुरी आठ चिरंजीव हैं, अश्वत्थामा बल व्यास हनुमान कृपाचार्य परशुराम जी ये सब लेकिन मारकंडे जी आठवें चिरंजीव हैं, सात से विलक्षण उनका नाम आठवा चिरंजीव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 <laughs> तो मैंने कहा कि कर्मेन्द्री पंचक पांच सामग्री मिलाकर एक तो भूत पंचक की तरह कर्मेन्द्रीय पंचक ये सब क्या है पुरिया है आध्यात्मिक पुरी इनके सेवन की विधा है बहुत पुण्य अर्जित करने की बात है ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतःकरण चतुष्ट या अंतःकरण पंचक जब ये सब पांच पांच है तो स्फुरत्व या स्वयं अंतःकरण को लेकर अंतःकरण पंचक की सिद्धि होती है सूर्योपनिषद पेंगलोपनिषद त्रिशिक्षित ब्राह्मणोपनिषद और दास बोध के अनुसार अंतःकरण पंचक कर्मेन्द्रीय पंचक ज्ञानेन्द्रीय पंचक प्राण पंचक अंतकरण पंचक वेदांतक प्रस्थान के अनुसार इनका जो उपादान है भूत पंचक तनमात्र पंचक अपंचिकित पंचीकृत पंच महाभूत का नाम है तनमात्र पंचक ये पांच पंचक अविद्या काम और कर्म ये तीन मिला आठ ये आठ, पुरियां है आठ पुरिया है आध्यात्मिक आठ पुरियां अविद्या काम और कर्म इसका अर्थ हो गया कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर का नाम पूरी है यह स्थूल शरीर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 तो पुरीष्टक अविद्या काम अब भगवान शंकराचार्य जी महाभार्षम चापि माम विद्धि सर्वक क्षेत्र सुभारत यह जो भगवद गीता के तेरहवीं अध्याय का दूसरा श्लोक है इसके भाष्य में एक मनोरम तथ्य प्रकाशित करते हैं कि जागृत और स्वप्न में व्यवहार दशा में अज्ञान भी अंतकरण के समाश्रित होकर अभिव्यक्त होता है अंतकरण का कारण होने पर भी अंतकरण के समाश्रित होकर व्यक्त होता है जब हम कहते हैं अहम अज्ञ जब हम कहते हैं हम मैं अज्ञानी ऐसा मैं अज्ञानी मैं अज्ञ अहम अज्ञ यहाँ पर अहम के अनुगत होकर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 विवक्षा का साथ दर्शन में कहा गया जो विवेकी होते हैं उनके लिए दुख ही दुख है <laughs> दूसरी दृष्टि समित वैराग्य के लिए क्षेत्रफल दुख का अधिक जीवन में या सुख का एक व्यक्ति उज्जैन में आत्महत्या करने आया था 24 वर्ष पहले जब मैं शंकराचार्य होने के बाद उज्जैन को में था मुझे क्या मालूम कि श्रोताओं में कोई एक आत्महत्या करने के लिए आया प्रवचन पूरा होने के बाद वो आया युवक रोने लगा कि महाराज रात्रि में जब लोग नहीं हो रह, रहेंगे तब छिपरा में छलांग मारकर आत्महत्या कर लूंगा इस भाव से आया था बारह एक बज जाए देखा की शंकराचार्यपुरी बैनर है चला आया देव योग से मैं सुख पर ही बोल रहा था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 इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना क्षेत्र सुखम क्षेत्र सुख है लेकिन सुखमस्यात्मनोरूपम श्रीमदभागवत का सप्तम स्कंध सुख मनोरूपम योग तत्सुखम आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म पर होने के कारण आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है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 गीता का उपदेश है वहां यह रहस्य व्यक्त किया गया है बहुत मार्मिक अगर योग वाशिष्ट में जो योग वासिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग बावन से अंठावन तक वशिष्ठ जी ने भविष्य गति से एक अर्जुन होंगे उनको विषाद होगा श्री कृष्ण ऐसा उपदेश करेंगे जो गीता का सारार्थ प्रकट किया है सात अध्यायों में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 बहुत मनोरम ढंग से तो हमने संकेत किया कि दुख का ये तो हम पहले भी कहते थे कि दुख का बिंब आत्मा नहीं है दुख का अधिष्ठान नहीं दुख का बिंब तो असल में क्या है अविद्या काम कर में ले जाइए सुख का क्षेत्रफल अधिक है क्योंकि दुख की पौष सुप्ति में नहीं है और सुख की पौष सुप्ति में है अब जब जब दुख मिलता है जागर और स्वप्न दशा में या मनोराज की दशा में जागृत और स्वप्न में दुख प्राप्त होता है तो कोई कह सकता कि सुख नहीं प्राप्त होता तो क्षेत्रफल किसका अधिक हुआ जहां जिस भूमिका में दुख की प्राप्ति होती है उस भूमिका में सुख की भी पहुंच है जागृत में व्यक्ति को ऐसा होगा कि जीवन पर दुख ही मिलता हो सुख भी मिलता है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 जीवन में जब दुख नहीं है तो मानने की आवश्यकता है विवस्था भी है कि सुख अवश्य सुख नहीं होगा तो वार्य जो दुख है उसका वारण किसके द्वारा होगा निवार्य या जो दुख है उसका निवारण किसके द्वारा होगा जो सुख का क्षेत्रफल दिखवाया नहीं और ऊंची बात 31 नील दस खरब चालीस अरब वर्षों तक महाप्रलय की दशा में हम आप होते हैं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 तो ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है उतनी अवधि के लिए महाप्रलय की दशा में हम आप होते हैं हो तो गया ना महाप्रलय में जब सुसुप्ति में ही दुख की पहुंच नहीं है तो महाप्रलय में दुख की पहुंच कैसे हो सकती है तो क्षेत्रफल दुख का अधिक हुआ या सुख का अब ये होता है जिनको नरक मिलता है नरक में सुख है या नहीं तो स्वर्ग मिलता है तो, तो वहां मिलेगा ही अब नरक जिनको मिलता है दस हजार कम से कम एक बार पहुंच गए तो पांच हजार वर्ष तो वहां टंगे रहेंगे ये भी मीमांसा है छोटे से पाप को लेकर भी नरक पहुंच गए तो पांच हजार तो वहां निवास करने पड़ेगा पांच हजार वर्ष तक थोड़ी थोड़े पुण्य के प्रभाव से भी स्वर्ग पहुंच गए तो पांच हजार वर्ष तक तो वहां पर रिजर्वेशन है कोई खतरा नहीं अब नरक में दुख है तो सुख है नहीं सुख अवश्य है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 रोते रोते जब तादात्म्य पत्ती आ जाए क्या सुस्वर था सु, रोने में भी स्वर होता है या नहीं वो जो पारस था महाराज पुज गुरुदेव का ड्राइवर बड़ा विचित्र था हमारे पुज गुरुदेव से कहता था जब मेरे पिता नष्ट हुए तो मेरी माता कैसे रो रही थी महाराज बताऊं? प्राय निद्रा के पहले लोग प्रयास करते थे एक दो हमारे पुज गुरुदेव को हंसा दे उनका भाव ये था कि दिन भर लिखना पढ़ना पूजन पाठ तो कुछ हसा दे तो होता है अच्छा, बत, ये, ये भी कोई बताने योग्य चीज है तुम्हारे पिता मरे तो नहीं मैं माता को चिराया करता हूँ की तो मेरे पिता मरे तो तू कैसे रोती थी ये भाई ये तो सुनाने की चीज नहीं है नहीं सुनाए नहीं रह जाता सुनाए दे अब वो जो पारस महाराज का ड्रहर तिवारी वो माता कैसे रोती थी वो सुनाता था, था नकल करके तो रोने में जब एकाग्रता आ जाती है तादात्म्य पत्ती आ जाती है उस समय को रोने से मना करता है तो क्रोध आता यार जब तक सुख न मिले कामात क्रोध हो भी जाते जब तक रोने में सुख न मिले तब तक रोने से मना करने वाले पर क्रोध क्यों आता है इसीलिए यह जीव जो है इसको क्यों कहते है? स्वरूप वैभव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 कहीं से भी सुख बटोर सकता है दुख उसको दीजिए वहीं से सुख प्राप्त कर लेगा उदाहरण क्या है एक बार एक मस्त राम बाबा थे सिद्ध लक्ष्मण झूला इस पास स्वर्गाश्रम की ओर बीच में गंगा में टीला पर रहते बाढ़ में जब टीला डूब जाता था केस की बात है तो एक गुफा में रहते थे वो ऋषिकेश पहुंचे नहीं बद्रीनाथ पहुंचे संत शासन मैं भी बद्रीनाथ पैदल पैदल अकेले घूमते घूमते चला गया पहले से कुछ परिचय था और पर्चे हो गया उनके शिष्य लोग सर्दी कुछ चली कुछ चले अपने ढंग से आ गए थे सर्दी न सहन होने के कारण वो सब आश्रम लौट गए लेकिन जब वो लोग वहा थे तो स्टोव से कुछ दूध उध गरम करके संत जी को दे देते हमसे कहा ब्रह्मचार्य जी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 हम लोग स्प्रीट पीते हैं पीने के लिए स्पीड नहीं है तो तुमको स्टोक जलाने के लिए स्पीड देंगे तो हम समझ गए हमने उस पंडा को मन से गुरु बना लिया मतलब जो तो जलाने वाली वस्तु होगी ना वो भी पंडे लोग गर्मी दूर करने के लिए स्पीड पीते थे वहां अब देखिए दाहक वस्तु मारक वस्तु भी उनके लिए क्या है मौसधि है इसीलिए जीव जब सुखरूप है तो जिसमें मुंह मारेगा वहीं से वह सुख स्वरूप वैभव के बाल पर उसको सुख की प्राप्ति हो जाएगी गीता का काठार अध्याय नुंच दुर्मेधा धुति पार्थ तामसी तामसी धृति में विषाद विषाद गर्तित भाव है या नहीं? छाती को जलाने वाला है या नहीं? लेकिन न विमुंचत दुर्मेधा धृति सा पार्थ सा तामसी जैसे चीटा हो चीटा पकड़ ले पैदल बहुत घूमे है ना बरसात में चीटे पकड़ ले खींचे है तो गर्दन आपके शरीर में रह जाएगी वो तो पकड़ना जानता है चीता छोड़ना नहीं जानता भले वो टूट जाए इसी प्रकार व्यक्ति विषाद के कारण मरता रहता है लेकिन विषाद छोड़ नहीं सकता छोड़ नहीं सकता मन विषाद में उसकी पीति हो जाती किसी कारण से तादात्या पत्ती एकाग्रता की सिद्धि होने पर सुखरूप जो आत्म तत्व है उस अंतकरण पर व्यक्त हुए बिना नहीं रहता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 हमने इतना स्नेह दिया सम्मान दिया भिकति चढ़ाए रहते थे हम पर जबकि हमारे संपर्क से ही कुछ अध्यात्म में संन्यास भी हुआ था महाराज से पूर्वाचार तो हमने सोचा कि इस व्यक्ति को कितना स्नेह दें चरण पखार के किया आजकल चेले ऐसे मिलते हैं ये सब तो जन्मदार संत हैं जिनकी इच्छा होती गुरु जी हमारे चरणामृत लिया कर बड़े विकट नरक जाने में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 तो ब्रह्म लोक तक में भटक तो सकता है वो स्नेह नहीं मिलेगा तुलसीदास जी ने लिखा हे तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुमार सेवक असुरारी या तो आप या आपके दास सेवक भक्त बिना स्वार्थ के प्रेम करते सुर नर मुन सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति इसका अपवाद क्या है हे तो रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी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 डॉक्टर इंजीनियर यहाँ का प्रसिद्ध सिगरेट पी रहा था मैंने तो कभी देखा नहीं हमें तो सिगरेट वहां देखू दिया मूर्ब नहीं नहीं कोई बात नहीं बहुत अच्छे हैं और चलिए हमने कहा चलो अरे बीरा क्या कुछ महावीर नाम था अरे महावीर तू आ गया अब इतना मगन हो गए हमने सोचा ये व्यक्ति इसको तू तरा के बोलने वाला व्यक्ति ये ब्राह्मण डॉक्टर ब्राह्मण हो या ना हो जो भी हो अब तू अरे अब उसी को धुआं फेता अरे वीर आनंद ए महावीर आ गया हमने सोचा ये व्यक्ति इसका पात्र है अब हम हमारा दिया हुआ स्नेह यह कैसे पचा सकता है हमारा दिया हुआ प्रेम ये कैसे पचा सकता है तो हमने ये कहा कि नरक जो कहते हैं वहां भी नरक में भी जीव को अगर आत्मा स्वरूप शक्ति स्वरूप होता है ना स्वरूप वैभव उसका नाम अगर आत्म तक सुखरूप तो ना हो तो नरक में तो एक क्षण में खत्म हो जाए वहां भी जो नारकीय वेदना मिलती है उसमें हा हू की दृष्टि में स्थिति में जो तादात्म्य पति हो जाती है उस तादात्म्य पति के दशा में वहाँ भी सुख की अभिव्यक्ति हो जाती है तो नरक तक का वर्णन कर दिया इसका अर्थ यह हुआ हमेशा दुख की अपेक्षा सुख अधिक प्राप्त होता है लेकिन दुख को चक्रवृद्धि ब्याज के समान हम बढ़ा कैसे लेते हैं? जैसे कभी हम लोग कहीं माघ के महीने में ठंडे जल में स्नान कर लेते ऐसे ऐसे दांत खटखटाने लगते न अब जब सर्दी दूर हो जाती है तो उसका बैग चढ़ जाता है अब दांत खटखटाने की ऐसे करने की जरूरत नहीं है लेकिन पांच मिनट तक अब चलाता है साइकल समतल में चलावे ना समतल में ठीक है अब बैग चढ़ जाए तो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 हम निषेध मुख से बोलते हैं न यम जनो में सुख दुख का हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मन परम्परण मा मनंती संसार चक्रम परिवर्तन इनको मालूम है जब हम बोलते हैं या पढ़ाते हैं लाव से मुंह भर जाता रबरी कचौरी देखकर कभी मुंह में पानी नहीं आता लेकिन ये शब्द जो आध्यात्मिक है इन सबको मालूम है हमको संभालना पड़ता है कि लाद ना टपक जाए पढ़ाते समय ज्यादा कर वो तो जो आध्यात्मिक शब्द होते हैं इसीलिए रसनेन्द्रिय रसना नाम सुनाम रसना शब्द का प्रयोग किया ना वाक शब्द का तुलसीदास जी ने हिय निर्गुण नयनन सगुण रसना नाम सुनाम मनह संपूर्ण लसत तुलसी ललित ललाम वाक इंद्रिय प्रयोग नहीं किया रसना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 तो वहां तो निषेध से है अब विधि मुक्त है इसके कारण मुझे दुख है अब लो इसको मरवाए बिना गाली दिए बिना घाट घाट का पानी पिलाए बिना नहीं रहूंगा चक्र वृद्धि ब्याज के समान दुख बढ़ेगा या नहीं नमजनों में सुख दुख का हेतु ना देवता देवताओं के कारण देवी ही मेरे विपरीत अब देवता पर डाल गले या न गले तुम उनको चांटा मार सको या न सको लेकिन देवता को कोसते कोसते चक्रवृद्धि व्यस्त के समझ दुख को बढ़ा लो आत्मा यहाँ पर गीता प्रेस से जो अर्थ प्रकाशित है वहाँ थोड़ी सी वहाँ आत्मा का शरीर कर लिया गया है प्रसंग के अनुसार आत्मा का अर्थ आत्मा ही सिद्ध होता है आगे जो व्याख्या की गई है एक एक हेतु की वहाँ शरीर अर्थ नहीं सिद्ध होता आत्मा का आत्मा ही सिद्ध होता है आत्मा भी आत्मा लोग कहते हिंदी में मेरी आत्मा को ही दुख है हाँ, मेरी आत्मा दुख में ही है कुछ ऐसे बोलते आत्मा अब आत्मा को दुख में तो मान लिया न देवता आत्मा ग्रह ग्रह जनपत्र हमारे मारवास समझी भूतपूर्व सखा सखा भी भूतपूर्व हो जाते अब वो जोशी मठकर शंकराचार्य बन के घूमने लगे मेरी लाचारी है कितने को शंकराचार्य मान जिसको ना मानो वही गाली देता है वही फिर क्या क्या उपद्रव करता है दिन में पांच बार जनपद दिखाते जबकि स्वयं भी से शायर कुछ लिखा हो शंकराचार्य का पद या कुछ पहले दिखाते पांच बार तो कहते न यम धनों में सुख दुख का हेतु न देवता आत्मा ग्रह हमारे ग्रह इतने खोटे हैं कि जो न हो जाए वही कम है क्या क्या बोलते आज राहु खराब है तो ये खराब है अरे सभी ग्रह हम ज्योतिष को मानते हैं वेदांग है लेकिन भागवत का आलम्बन ले कथावाचक आपको कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा एक ऐसा ग्रह लगा लीजिए जिसके लग जाने पर किसी अन्य ग्रह की दाल न गले प्रहलाद जी ने लगा लिया था कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा कृष्ण रूपी ग्रह ने उनको ग्रह ग्रसित ले तो जो भी विपरीत राहु केतवादी का प्रभाव होगा क्या व्यापेगा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 बहुत कम इनका स्थान है सचमुच में दुख में हेतु कौन है मन मना परम कर मां मनंती संसार चक्रम परिवर्तन गाढ़ी नींद में मन नहीं रहता तो दुख मिलता है क्या इसका अर्थ क्या हो गया चक्र वृद्धि ब्याज के समान दुख को बढ़ा सकते।, सकते हैं और सुख को भी चक्र वृद्धि ब्याज के समान बढ़ा सकते हैं ब्याज करते करते सारे दस्त हो ही गया तो आज का प्रवचन अब समेत रहा हूँ गंगा जी में बाहर आ जाए तो तट तक, तक पहुंच जाए वो भी ठीक तो सार क्या निकला सार ये निकला की जीवन में किसी को अभी दुख मिल ही नहीं सकता ज्यादा और दुख बिल्कुल नहीं मिल सकता है बिल्कुल हम लोगों को कोई दुख देने का प्रयास करे दुख दे सकता नहीं दे सकता इदम ज्ञान उपाशित्य ममसा धर्म मागता स्वर्गे पिनोप जायंत प्रलय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 आत्मा का भी व्यंजक संस्थान है या नहीं एक बहुत ऊंची बात है कि यहाँ दर्पण में लागी काली तो दरस कहां ते पाए? मुकुर मलिन पुनयन विहीना राम रूप देखे किम दीना यहाँ दर्पण को काली से पहुंच दीजिए या काले कपड़े से ढक दीजिए नहीं होगा दर्शन लेकिन भगवान ने हमको जो दर्पण दिया है सबसे काला कलूटा दर्शन अभियान है लेकिन अज्ञान भी आत्मा का अभिव्यंजक संस्थान है है या नहीं सुसुप्ति में अज्ञान का भी होता है अहम अज्ञा अहंग्रह पूर्वक जब हम अज्ञान क्या वहां भी ज्ञान है दुख बहुत खराब दर्पण है लेकिन वो दुख भी हमारे आत्मा स्वरूप का अभिव्यंजक संस्थान है क्योंकि दुख का ज्ञान अब दर्पण के माध्यम से मुखचंद प्रतिबिंब के रूप में अभिव्यक्त होता है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 या थाल में जो भी जितनी सामग्री थी गांधी जी के पास से कुछ अधिक सामग्री थी उसको यहाँ तो पक्षपात जरूर है एक, एक सामग्री को लेकर तो पक्षपात जरूर है तब तक जूठा नहीं किया था गांधी जी मनोबल मनोविज्ञान के बल पर जान गए कि यह समझ रहा है कि स्पेशल कोई चीज परोसने वाले से कहा थोड़ी यह चीज स्पेशल वस्तु इनके भी दे दो उसने सोचा इसमें सबसे ज्यादा स्वाद होगा